दोस्तों, कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर से लगता है कि कुछ मिसिंग है। जॉब है, लोग हैं, फोन पे मीम्स भी मिलते हैं, लेकिन वो वाओ वाला थ्रिल, जैसे ज़िंदगी सच में तुम्हारे कंट्रोल में हो, वो कहीं खो गया है। जेन सिंसरो कहती हैं, You are a、badass. यू जस्ट फॉगट। ये किताब उन सब एक्सक्यूज़, डाउट्स और फियर्स को उठाकर सीधा डस्ट बिन में डाल देती है, और फिर तुम्हारे अंदर एक नई आवाज़ जगाती है, जो कहती है, मुझे कुछ चाहिए और मैं इसे डिजर्व करता हूँ। Funny बात ये है, हम सब अपनी greatness के सबसे करीब होते हैं, लेकिन हम अपने ही excuses के पीछे छुप जाते हैं। हम सोचते हैं, timing नहीं है, पैसा नहीं है, connection नहीं है, पर असल में हम कह रहे होते हैं, मुझ पे खुद पे भरोसा नहीं है। ये किताब तुम्हें वापस वो भरोसा देती है, वो reminder कि तुम्हारे अंदर एक badass इंसान छुपा है। जो सिर्फ एक डिसीजन दूर है अपनी बेस्ट लाइफ से सोच नो भाई अगर तुम अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देना सीख लो तो दुनिया तुम्हारा आंसर देना शुरू कर देगी क्योंकि जैसे ही तुम कहना शुरू करते हो मैं रेडी हूँ यूनिवर्स भी कहता है फाइनली मुझे भी तो काम करने दो तो चलो शुरू करते ह�